श्राव मसमत्मेकादशोध्याय रोटक तथा कुमार वाच वार था उदुमंबरव्रतवर्णन सनत्कुम व्रता सर्वाणी तत्देता मे तौवागमृत तो पीछा तृप्ति जायते श्रावे न समूमा अथात स्थिति महात्म कथिय जगत प्रभु सनत कुमार बोले हे देव श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है हे प्रभु श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है ऐसा मुझे प्रतीत होता है अतः आप तिथियों का महात्मा बताइए ईश्वर उवाच मासातिक्रेष्ठ तस्माघ परोमह ततोपि माधव श्रेष्ठ सहसा हरि प्रिय विश्वपेण चार मसाचते मम प्रिया द्वादशस्वी मासण शिव रूप ईश्वर बोले हे सनत कुमार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्ग श्रिष्ट है जो श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है किंतु बारहो मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है तीर्थया श्रावण मासी सर्वास्व्रत संयुता प्राधान्यत तथापि वस्म्मी का शोभना तिथिवार्रम तो व्रतमाद वा ते प्रतिप्रावणे मासी योमयुता भोमाररा सच पतंत्रि रोटकाख्यम व्रत त्र कर्तव्य श्रावणे नर साधमास व्पी रोटकाख्यम व्रत भवत् लक्ष्मी वृद्धि करम प्रोक्त सर्वकामार सिद्धिद विधानम तस्यामी सुनुस्वावि तो मुनि हे सनत कुमार श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में पांच सोमवार पड़ते हैं उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए यह रोटक नामक व्रत साढ़े तीन महीने का भी होता है यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा तो सभी मनोज व्रतों की सिद्धि करने वाला है हे मुन मैं उसका विधान बताऊँगा आप सावधान होकर सुनिए प्रातः संकल्पये विद्वान करीष्योटक व्रत अद्यारभ्य सुरश्रेष्ठ कृपा जगदुर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल संकल्प करे मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सूर्यश्रेष्ठ हे जगतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए दिने दिने प्रकर्तव्या पूजा देवस्या शूरिन बिल्वपत्रैरखंड तुलसीपत्रकथा नीलोत्पल कमल कल्हारे कुसुमस्ता चंपकैमती पुष्पे कुलंदक अन्जनाधपुष्पैऋतुकालोद शुभ धूपीपैस नैवेद्य फलनाधरपी तदनंतर अखंडित तुलसी दलो नीलोत्पल कमलपुष्पो पुष्पो चंपा तथा मालती के पुष्पो कुविंद पुष्पों आग के पुष्पों उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए नैवेद्यम अर्पयेन्ख्यम रोटकाना विशेषतः कर्तव्याटका पंच पुरुषा मानता द्वै तो विप्राय दातव्यौ द्वाभ्या भोजनम मत एको नैवेद्या सदा बुधे विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए पुरुष के आहार प्रमाण के समान पाँच रोटक बनाने चाहिए बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से दो रोटक ब्राह्मण को दे दो दो रोटक का स्वयं भोजन करें और एक रोटक देवता को नैवेद्य रूप में अर्पित करें शेष पूजा विधा जाथ अर्घ्य दिवचक्षण रंभा फलम नारिकेलम जम्बरी रमीजपूरकूरी कर्कटी द्राक्षा नारंगम महातुलिंगकम कं। अक्षोटकिब यान्य धुत संभव प्रशस्त सै तु पुण्य फल शृणु सप्तसागर संयुक्ता भूमि दत्वा यू तत्ल संवापनोती व्रत पंचवर्ष प्रकर्तव्यमुम धनमीसुभी बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अन्तर अर्घ प्रदान करें केला का फल नारियल जम्बीरी नींबू बेज पूरक खजूर ककड़ी दाख, नारंगी मातुलिंग अर्थात बिजौरा नींबू अखरोट अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फल हों वे सब अर्घ दयान में प्रशस्त है उस अर्घ दयान का फल सुनिए सातों समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत पाँच वर्ष तक करना चाहिए पश्चादुद्यापन कुटकाख्य व्रत से तो उद्यापने कर्तव्यौ हेमरू्यौ चोटक पूर्वेद्युरधि सतर होम सामचरे सर्पसा शिवमंत्रे निल्वपत्रे शोभन इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के दो रोटक बनाए प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें हेतात इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है एवं कृत व्रतेतात सर्वान् कामान वापनुयात सनत्कुमार वक्षा मी द्वितीयात शुभम यदया मृत्यो लक्ष्मीवान्त्रवान भवेतुंबराभिधम च्रत पापनाशनम हे सनत्कुमार अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूँगा जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है औदुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है श्रावण मास संप्ते द्वितीया दिचक्षण शुभ श्रावण का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है नारीथ नरो वाप्र सैसर्वसंपदा साक्षादुदुंबर पूज्य तदे तो कुखिवा पूजिए त्र चतुर्भिनाम मंत्रक उदुम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते हेम पुष्पक जंतो फलयुक्ताय नमो रक्तांडशालिधे देवते पुज्ये शिव शुक्र तथ इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए किंतु उसके अर्थात गुलर वृक्ष न मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर इन चार नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए हे उदुंबर आपको नमस्कार है हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए तय त्रिंसान्य गृहत् भाग माचरेत एकादश ब्राह्मणा दावंती दैवते तवंती स्वयं स्नीहारस्तु तद्दिने शिव शुक्रम त्य समूज्य रात्र जागरण चरेत इसके तैतीस फल लेकर तीन बराबर भाग करें उनमें से ग्यारह फल ब्राह्मण को प्रदान करें उतने ही ग्यारह देवता को अर्पण करे और उतने ही स्वयं भोजन करें उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए एवं कृप्वा व्रत वर्षाण्यश्चा उद्यापन कुरियापूर्ण हेतव उदुम बर सुवर्णेन फलपुष्पदलान्वितः विद्वान् त्र संपूद विद्वान्ति शिवशुक्रोर प्रातरहोम चरितुन्दुंबरफल शुभ कोमलमात्रिश्च्योत्तरम शत उदुंबरसमृद्भिश्चराज्य होमेत सप्य होमं तो आचार्य पूजिए फड़ान भोज पश्चात इस प्रकार ग्यारह वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए स्वर्ण में फल पुष्प तथा पत्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें तत्पश्चात प्रातःकाल होम करे गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की संविधाओं से तिल तथा धृत सहित होम करें इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें तदनंतर सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए एवं मृत स फलम युष्व बहुजु फलो वृक्षो यथा साधक तथा भवेदनेक सुन वंशवृद्धिस्तः भवे हेम पुष्पे यथा बृक्ष तथा लक्ष्मी प्रदो भवे हे इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुजंतु युक्त फलों वाला होता है उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है वह व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रत हो जाता है अद्यावधि न क्या व्रत में गोप्याद गोप्यतरम चवाग्रे कथित मैं नैवात्रशय का जो भक्त्याचरे हे सनत कुमार आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए इतिशे स्कंद पुराणे इस पर सनत कुमार संवाद श्रावणसमहात्म्यतिपद्रोटक व्रत द्वितुम व्रतकथनमेकादश्याय